देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वर्ण करना उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या के विवाह की योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर तीन प्रकार के बतलाए हैं राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए सबके नियम एक ही हैं एक इच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या अपने इच्छा से किसी वर को चुन ले दूसरा प्रण स्वयंवर कोई प्रण स्थान लिया जाए जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी जी को ब्याह था तीसरा कुल शुल्क अर्थात जो सबसे बढ़कर सूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है यह स्वयंवर विशेषता वीरों के लिए है महाराज स्वाग के दरबार में इच्छा स्वयंबर की योजना बनी शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए मंचों को सुखदाई बिछौनों से सजाया गया सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो गया उसने अपने एक सखी से कहा तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को प्रति से वर्ण कर चुकी हूँ उस सदर्शन के शिवा दूसरे किसी को मैं पति नहीं बनाऊंगी भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं शशिकला की वह सखी बड़ी मधुरभाषणी थी शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरस्वती में कहने लगी साध्वी आपकी पुत्री दुखी है कल्याणी उसने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है आप उसकी बात सुनें और शीघ्र ही उसका हित साधन करने के प्रयत्न में लग जाएं उसका कथन है कि भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है उसको मैं अपने मन में पति रूप से वर्णन कर चुकी हूं अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती व्यास जी कहते हैं शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात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 उसे युधाजीत ने मार डाला सुंदर नेत्र वाली प्रिय भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है संभव है यह बात उसके मन के अनुकूल ना हो तब भी तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंबर में आने वाले हैं